भारतीय व्याख्यान भक्ति ट्रिब्यून में प्रकाशित रिपोर्ट इस भाषण की जो रिपोर्ट ट्रिब्यून में प्रकाशित हुई उसका विवरण निम्नलिखित है वक्ता महोदय ने भक्ति की साधना में प्रतीक प्रतिमाओं की उपयोगिता का समर्थन किया और उन्होंने कहा कि मनुष्य इस समय जिस अवस्था में है इस परीक्षा से यदि ऐसी अवस्था न होती तो बड़ा अच्छा होता परंतु विद्यमान तथ्य का प्रतिवाद व्यर्थ है मनुष्य चैतन्य और आध्यात्मिकता आदि विषयों पर चाहे जितनी बातें क्यों न बनाएं पर वास्तव में वह वा अभी जड़ भावापन्न ही है ऐसे जड़ मनुष्य को हाथ पकडकर धीरे धीरे उठाना होगा तब तक उठाना होगा जब तक वह चैतन्य में संपूर्ण आध्यात्मिक भावापन्न न हो जाए आजकल के ज़माने में निन्यानवे प्रतिशत ऐसे आदमी हैं जिनके लिए आध्यात्मिकता को समझना कठिन है जो प्रेरक शक्तियां हमें ढकेलकर आगे बढ़ा रही हैं तथा हम जो फल प्राप्त करना चाहते हैं वे सभी जड़ हैं हर्बर्ट स्पेंसर के शब्दों में मेरा कहना है कि हम केवल उसी रास्ते में आगे बढ़ सकते हैं जो अल्पतम प्रतिरोध का हो और पुराण प्रणेताओं को यह बात भलीभांति मालूम थी तभी वे हमारे लिए ऐसी पद्धति बता गए हैं इस प्रकार के कार्य में पुराणों को विस्मयजनक और बेजोड़ सफलता मिली है भक्ति का आदर्श अवश्य ही आध्यात्मिक है पर उसका रास्ता बड़ा वस्तु जड़ वस्तु के भीतर से होकर है और इस रास्ते के सिवा दूसरा रास्ता भी नहीं है अतः जड़ जगत में जो कुछ ऐसा है जो आध्यात्मिकता प्राप्त करने में हमारी सहायता कर सकता है उसे ग्रहण करना योग्य होगा और उसे इस तरह काम में लाना होगा कि मानव क्रमशः आगे बढ़ता हुआ पूर्ण आध्यात्मिक स्थिति में विकसित हो सके शास्त्र आरंभ में से ही लिंग जाति या धर्म का भेदभाव छोड़कर सबको वेद पाठ करने का अधिकार प्रदान करते हैं हमें भी इसी तरह उदार होना चाहिए यदि मनुष्य जड़ मंदिर बनाकर भगवान में प्रीति कर सके तो अच्छा ही है यदि भगवान की मूर्ति बनाकर इस प्रेम के आदर्श पर पहुँचने में मनुष्य को कुछ भी सहायता मिलती है तो उसे एक ही जगह बीस मूर्तियां पूजने दो चाहे कोई भी काम क्यों न हो यदि उसके द्वारा धर्म के उस उच्चतम आदर्श पर पहुंचने में सहायता मिलती हो तो उसे वह आबाद गति से करने दो पर हाँ वह काम नैतिकता के विरुद्ध न हो नैतिकता के विरुद्ध न हो ऐसा इसलिए कहा गया है कि नैतिकता विरोधी काम हमारे धर्म मार्ग के सहायक नहीं होते बल्कि विघ्न ही उपस्थित किया करते हैं स्वामी जी ने मूर्ति पूजा के विरोध की समीक्षा करते हुए कहा कि भारतवर्ष में सर्वप्रथम कबीर ने ही ईश्वर उपासना के लिए मूर्ति का व्यवहार करने के विरुद्ध आवाज़ उठाई थी परंतु भारत में ऐसे कितने ही बड़े बड़े दार्शनिक और धर्म संस्थापक हुए हैं जिन्होंने भगवान का सगुण रूप अस्वीकार कर निर्भीकता के साथ अपने निर्गुण मत का प्रचार करने पर भी मूर्ति पूजा की निंदा नहीं की हाँ उन्होंने मूर्ति को उच्च कोटि की उपासना नहीं माना है और न किसी पुराण में ही मूर्ति पूजन ऊंचे दर्जे की उपासना ठहराया गया है यहूदियों के मूर्ति पूजन के इतिहास का जिक्र करते हुए स्वामी जी ने कहा कि जिहोवा एक संदूक के भीतर रहते हैं ऐसा विश्वास करने वाले यहूदी लोग भी मूर्ति पूजक ही हैं इस ऐतिहासिक दृष्टान्त की उपस्थित रहते हमें मूर्ति पूजा की केवल इसलिए निंदा नहीं करनी चाहिए कि और लोग उसे दोषपूर्ण बताते हैं मूर्ति या किसी और भी जड़ वस्तु के प्रतीक को जो मनुष्य को धर्म की प्राप्ति में सहायता करे बिना संकोच ग्रहण करना चाहिए पर हमारा कोई भी धर्म ग्रंथ ऐसा नहीं है जो स्पष्ट शब्दों में यह नहीं कहता कि जड़ वस्तु की सहायता से अनुष्ठित होने वाली उपासना निकृष्ट श्रेणी की है सारे भारतवर्ष के सब लोगों को बलपूर्वक मूर्ति पूजक बनाने की चेष्टा की गई थी और इसकी जितनी निंदा की जाए वह कम है प्रत्येक व्यक्ति को कैसी उपासना करनी चाहिए अथवा किस चीज़ की सहायता से उपासना करनी चाहिए यह बात जोर जबरदस्ती से या हुक्म से कराने की क्या आवश्यकता पड़ी थी यह बात अन्य कोई कैसे जान सकता है कि कौन आदमी किस वस्तु के सहारे उन्नति कर सकता है कोई प्रतिमा पूजा द्वारा कोई अग्नि पूजा द्वारा यहाँ तक कि कोई केवल एक खंभे के सहारे उपासना की सिद्धि प्राप्त कर सकता है या किसी और को कैसे मालूम हो सकता है इन बातों का निर्णय अपने अपने गुरुओं के द्वारा ही होना चाहिए भक्ति विषय ग्रंथों में इष्ट देव संबंधी जो नियम है उन्हें में इस बात की व्याख्या देखने में आती है अर्थात व्यक्ति विशेष को अपनी विशिष्ट उपासना पद्धति से अपने इष्ट देव के पास पहुंचने के लिए आगे बढ़ना पड़ेगा और वह जिस निर्वाचित रास्ते से आगे बढ़ेगा वही उसका इष्ट है मनुष्य को चलना तो चाहिए अपने ही उपासना पद्धति के मार्ग से पर साथ ही उसे अन्य मार्गों की ओर भी सहानुभूति की दृष्टि से देखना चाहिए और इस मार्ग का अवलम्बन उसको तब तक करना पड़ेगा जब तक वह अपने निर्दिष्ट स्थान पर नहीं पहुँच जाता जब तक वह उस केंद्र स्थल पर नहीं पहुंच जाता जहां जड़ वस्तु की सहायता की कोई आवश्यकता ही नहीं है इसी प्रसंग में भारतवर्ष के बहुतेरे स्थानों में प्रचलित कुल गुरु प्रथा के विषय में जो एक प्रकार से वंशगत गुरुआई की तरह हो गई है सावधान कर देना आवश्यक है हम शास्त्रों में पढ़ते हैं जो वेदों का कुसार तत्व समझते हैं जो निष्पाप हैं जो धन के लोभ से और किसी प्रकार के स्वार्थ से लोगों को शिक्षा नहीं देते जिनकी कृपा हेतु विशेष से नहीं प्राप्त होती वसंत ऋतु जिस प्रकार पेड़ पौधों और लता गुलमों से बदले में कुछ ना चाहते हुए उनमें नया जीवन ढालकर उन्हें हरा भरा कर देती है उन्हें नई नई कोपलों कलियों और फूलों से भर देती है उसी प्रकार जिनका स्वभाव ही लोगों का कल्याण करना है जिनका सारा जीवन ही दूसरों के हित के लिए है जो इसके बदले लोगों से कुछ भी नहीं चाहते ऐसे महान व्यक्ति ही गुरु कहलाने योग्य हैं दूसरे नहीं असदगुरु के पास तो ज्ञान लाभ की आशा ही नहीं है उल्टे उनकी शिक्षा से विपत्ति की भी संभावना रहती है क्योंकि गुरु केवल शिक्षक या उपदेशक ही नहीं है शिक्षा देना तो उनके कर्तव्य का एक बहुत ही मामूली अंश है हिंदुओं का विश्वास है कि गुरु ही शिष्य में शक्ति का संचार करते हैं इस बात को समझने के लिए जड़ जगत का ही एक दृष्टांत ले लो मानो किसी ने रोग निवारक टीका नहीं लिया ऐसी अवस्था में उसके शरीर के अंदर रोग के दूषित किटाणुओं के प्रवेश कर जाने की बहुत आशंका है उसी प्रकार असदगुरु से शिक्षा लेने में भी बुराइयों के सीख लेने की बहुत कुछ आशंका है इसलिए भारत से इस कुल गुरु प्रथा को एकदम उठा देना अत्यंत आवश्यक हो रहा है गुरु का काम व्यवसाय न हो जाए इसे रोकने की चेष्टा करनी होगी क्योंकि यह एकदम शास्त्र विरुद्ध है किसी भी आदमी को अपने को गुरु नहीं बतलाना चाहिए और कुल गुरु प्रथा के कारण जो वर्तमान परिस्थिति है उसका समर्थन भी नहीं करना चाहिए खाद्य खाद्य विचार के संबंध में स्वामी जी ने कहा कि आजकल खान के विषय में जिन कठोर नियमों पर जोर दिया जाता है वे अधिकांश छिछले हैं जिस उद्देश्य से इन डेमों को आरंभ में चलाया जा गया था उस उद्देश्य की सिद्धि नहीं हो पाती खाद्य वस्तुओं को स्पर्श करने का अधिकार किसे है यह प्रश्न विशेष ध्यान देने योग्य है क्योंकि इसमें एक बड़ा भारी मनोवैज्ञानिक रहस्य छिपा हुआ है पर साधारण मनुष्यों के दैनिक जीवन में उतनी सावधानी रखना अत्यंत कठिन ही नहीं असंभव ही है जिन लोगों ने केवल धर्म के लिए ही अपने जीवन का उत्सर्ग कर दिया है ये नियम केवल उन्हीं के लिए पालनी है पर इसकी जगह हर एक आदमी के लिए इन नियमों का पालन करना आवश्यक बताकर बड़ी भारी गलती की गई है क्योंकि सर्वसाधारण में अधिकतर ऐसे ही लोग हैं जो जड़ जगत के सुखों से तृप्त नहीं हुए हैं और ऐसे अतृप्त लोगों पर जबरदस्ती आध्यात्मिकता लादने की चेष्टा व्यर्थ है भक्तों के लिए जो उपासना पद्धतियां हैं उनमें मनुष्य रूप की उपासना ही सबसे उत्तम है वास्तव में यदि किसी रूप की पूजा करनी है तो अपनी हैसियत के अनुसार प्रतिदिन छह या बारह दरिद्रों को अपने घर लाकर उन्हें नारायण समझकर उनकी सेवा करना अच्छा है मैंने कितनी जगहों में प्रचलित ध्यान की प्रथाएँ देखी है पर उनसे वैसा कोई सफल होते नहीं देखा है इसका कारण यही है कि वह दान की क्रिया यथोचित भाव से अनुचित नहीं होती है अरे यह ले जा इस प्रकार के दान को दान या दया धर्म का अनुष्ठान नहीं कह सकते यह तो हृदय के अहंकार का परिचायक है इस प्रकार दान देने वाले का उद्देश्य यही रहता है कि लोग जानें या समझें कि वह दया धर्म का अनुष्ठान कर रहा है हिंदुओं को यह जानना चाहिए कि स्मृतियों के मत में दान ग्रहण करने वालों की अपेक्षा दान देने वाला छोटा समझा जाता है ग्रहण करने वाला ग्रहण करते समय साक्षात नारायण समझा जाता है अतः मेरे मत में यदि इस प्रकार की नई पूजा पद्धति प्रचलित की जाए तो बड़ा अच्छा हो कुछ दरिद्र नारायण अंध नारायण या क्षुधार्थ नारायण को प्रतिदिन प्रति में लाना एवं प्रतिमा के जिस प्रकार पूजा की जाती है उसी प्रकार उनकी भी भोजन वस्त्र आदि के द्वारा पूजा करना मैं किसी प्रकार की उपासना या पूजा पद्धति की न तो निंदा करता हूँ और न किसी को बुरा बताता हूँ बल्कि मेरे कहने का सारांश यही है कि इस प्रकार की नारायण पूजा सर्वश्रेष्ठ पूजा है और भारत के लिए इसी पूजा की सबसे अधिक आवश्यकता है अंत में स्वामी जी ने भक्ति की तुलना एक त्रिकोण के साथ की उन्होंने कहा कि इस त्रिकोण का पहला कोण यह है कि भक्ति या प्रेम कोई प्रतिदान नहीं चाहता प्रेम में भय नहीं है यह उसका दूसरा कोण है पुरस्कार या प्रतिदान पाने के उद्देश्य से प्रेम करना भिखारी का धर्म है व्यवसायी का धर्म है सच्चे धर्म के साथ उसका बहुत ही कम संबंध है कोई भिक्षुक न बने क्योंकि वैसा होना नास्तिकता का चिन्ह है जो आदमी रहता तो है गंगा के तीर पर किंतु पानी पीने के लिए कुआं खोता है वह मूर्ख नहीं तो और क्या है जड़ वस्तु की प्राप्ति के लिए भगवान से प्रार्थना करना भी ठीक वैसा ही है भक्त को भगवान से सदा इस प्रकार कहने के लिए तैयार रहना चाहिए प्रभो मैं तुम में कुछ भी तुमसे कुछ भी नहीं चाहता मैं तुम्हारे लिए अपना सब कुछ अर्पित करने को तैयार हूँ प्रेम में भय नहीं रहता क्या तुमने नहीं देखा है कि राह चलती हुई कमजोर हृदय वाली स्त्री एक छोटे से कुत्ते के भोंकने से भाग खड़ी होती है घर में घुस जाती है दूसरे दिन वही उसी रास्ते से जा रही है आज उसकी गोद में एक छोटा सा बच्चा भी है एक आए किसी शेर ने निकलकर उस पर आक्रमण करना चाहा ऐसी अवस्था में भी तुम उसे अपनी जान बचाने के लिए भागते या घर के अंदर घुसते देखोगे नहीं कदापि नहीं आज अपने नन्हे बच्चे की रक्षा के लिए यदि आवश्यकता पड़े तो वह शेर के मुँह में घुसने में भी बात न आएगी अब इस त्रिकोण का तीसरा कोण यह है कि प्रेम ही प्रेम का लक्ष्य है अंत में भक्ति इसी भाव पर आ पहुंचता है कि स्वयं प्रेम ही भगवान है और बाकी सब कुछ असत है भगवान का अस्तित्व प्रमाणित करने के लिए मनुष्य को अब और कहां जाना होगा इस प्रत्यक्ष संसार में जो कुछ भी पदार्थ है सबके अंदर सर्वाधिक स्पष्ट दिखाई देने वाला तो भगवान ही है वही वह है जो सूर्य चंद्र और तारों को घुमाती एवं चलाती है तथा स्त्री पुरुषों में सभी जीवों में सभी वस्तुओं में प्रकाशित हो रही है जड़ शक्ति के राज्य में माध्याकर्षण शक्ति के रूप में वही विद्यमान है प्रत्येक स्थान में प्रत्येक परमाणु में वही वर्तमान है सर्वत्र उसकी ज्योति छिटकती हुई है छिटकी हुई है वही अनंत प्रेम स्वरूप है संसार की एकमात्र संचालनी शक्ति है और वही सर्वत्र प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है